भगवान तावते किंग के वचन है अध्याय घाटियों के स्वामी छास कैसे हुआ कि महान नदी और समुद्र खड्डों के घाटियों के स्वामी बन गए झुकने और नीचे रहने में कुशल होने के कारण इस तरह वे खड्डों घाटियों के स्वामी बन गए इसलिए लोगों के बीच प्रधान होने के लिए किसी को उनके अनुगत की तरह बोलना चाहिए लोगों के बीच उनका अगुवा होने के लिए किसी को उनके पीछे पीछे चलना चाहिए इस तरह संत ऊपर होते हैं और लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते वह आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते और तब संसार के लोग खुशी खुशी और सदा के लिए उन्हें सिर आंखों पर रखते हैं क्योंकि वे संघर्ष नहीं करते इसलिए संसार में कोई उनके विरुद्ध संघर्ष नहीं कर सकता Chapter sixty-six: The Lords of the Ravines. How did the great rivers and seas become the lords of the ravines? By being good at keeping low. That was how they became the lords of the ravines. Therefore, in order to be the chief among the people, one must speak like their inferiors. In order to be foremost among the people, one must walk behind them. Thus, it is that the sage stays above. And the people do not feel the weight. Walks in front, and the people do not wish him harm. Then the people of the world are glad to uphold him forever, because he doesn't contend. No one in the world can contend against him. Bhagwan, हमें इन वचनों के अर्थ समझाने की अनुकंपा करें. के एक बहुत बड़े मनुष्य एडलर ने मनुष्य के जीवन की सारी उलझनों का मूल स्रोत की ग्रंथि में पाया है की ग्रंथि का अर्थ है कि जीवन में तुम सही भी रहो कैसे भी रहो सदा ही मन में ये पीला बनी रहती है कि कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे ज्यादा है कोई तुमसे ऊपर है और इसकी चोट पड़ती रहती है। इसकी चोट भीतर के प्राणों को घाव बना देती है। फिर तुम जीवन के आस्वाद को भोग नहीं सकते फिर तुम सिर्फ जीवन से पीड़ित दुखी और संतुष्ट होते हो की ग्रंथी इंफिरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर एक ही होती तो भी ठीक था तो शायद कोई हम रास्ता भी बना देते अल्फर्ड एडवर्ड ने तो हिंता की ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया है मैं तो बहुवचन का प्रयोग करना पसंद करता हूँ हिंताओं की ग्रंथिया क्योंकि तो कोई तुमसे ज्यादा सुंदर है और किसी की वाणी में कोयल है और तुम्हारी वाणी में नहीं और कोई तुमसे ज्यादा लंबा है कोई तुमसे ज्यादा स्वस्थ है किसी के पास ज्यादा धन किसी के पास ज्यादा ज्ञान किसी के पास ज्यादा त्याग है कोई गीत गा सकता है कोई संगीतज्ञ कोई प्रतिमा करता है कोई चित्रकार है कोई मूर्तिकार है करोड़ करोड़ लोग हैं तुम्हारे सामों तरफ तो और हर आदमी में कुछ ना कुछ खूबी बिना खूबी के तो परमात्मा किसी को पैदा करता ही और जिसके भीतर तो हीनता की गारंटी है उसकी नजर सीधी खूबी पर जाती है कि दूसरे आदमी में कौन सी खूबी क्योंकि तो जाने अनजाने वो हमेशा तोल रहा है कि मैं कहीं किसी से पीछे तो नहीं हूं तो उसकी नजर झट से पकड़ लेती है कि कौन सी चीज है जिसमें मैं पीछे तो जितने लोग हैं उतनी ही का बोझ तुम्हारे ऊपर पड़ जाता है तुम करीब करीब हीनताओं की कतार से गिर जाते हो तो भीड़ तुम्हें चारों तरफ से दबा लेती तुम उसके के भीतर फड़फड़ाते हो और बाहर निकलने का कोई भी उपाय नहीं क्योंकि क्या करोगे तुम एक आदमी ने मुझे कहा, कहा कि बड़ी मुश्किल में पड़ा हूं दो साल पहले अपनी प्रेसी के साथ समुद्र के तट पर बैठा था एक आदमी आया उसने पैर से रेत मेरे चेहरे में उछाल दी और मेरी प्रेसी से हंसी मजाक करने लगा तो मैंने पूछा कि तुमने कुछ किया तो क्या कर सकता था मेरा भजन सौ पाउंड उसका डेढ़ सौ पाउंड फिर भी तुमने कुछ तो किया होगा उसने कहा मैंने किया ये कि स्त्रियों को की फिक्री छोड़ दी उस दिन से हनुमान अखाड़े में भर्ती हो गया हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ दंड बैठक लगाता दो फिर डेढ़ सौ मेरा भी वजन हो गया दो साल में फिर मैंने एक स्त्री खोजी गया सम तट पर वहां बैठे नहीं था कि एक आदमी आया उसने फिर लाच मारी आर दी फिर मेरी चीज से हंसी मजाक करने लगा मैंने कहा आप तो तुम कुछ कर सकते थे क्या कर सकते थे मैं 200 सौ का वो 200 सौ तो आप क्या करते हैं उसने कहा हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ फिर हनुमान, हनुमान अखाड़े में व्यायाम करता हूँ लेकिन अब आशा छूट गई क्योंकि तो दो सौ का हो जाऊंगा क्या भरोसा की ढाई सौ पाउंड का आदमी नहीं आया तुम कभी भी हिंता के बाहर नहीं हो सकते उस साथ से कितने लोग हैं कितने विभिन्न रूप है कितनी विभिन्न कुशलता योग्यताए तुम उसमें दब मरोगे एल्सड एड्रम ने मनुष्य की सारी पीड़ाओं चिंताओं का आधार दूसरे के साथ अपने को तोड़ने में पाया है गहरे जैसे जैसे एडलर गया उसको समझ में आया कि आदमी क्यों आखिर अपने को दूसरे से तोड़ता है क्या जरूरत है तुम तुम जैसे हो दूसरा दूसरा जैसा है ये अड़चन तुम उठाते क्यों हो पौधे नहीं उठाते छोटी सी झाड़ी बड़े से बड़े वृक्ष के नीचे निश्चिंत बनी रहती कभी यह नहीं सोचती कि यह वृक्ष इतना बड़ा है छोटा सा पक्षी गीत गाता रहता है बड़े से बड़ा पक्षी बैठा रहे इस गीत में बाधा नहीं आती कि मैं इतना छोटा हूँ क्या खाक गीत गाऊ पहले बड़ा होना पड़ेगा छोटे से घास में भी फूल लग जाती करता है कि इतने इतने बड़े वृक्षों के नीचे तुम फूल उगाने की कोशिश कर रहे हो पागल हुए पहले बड़े हो जाओ फिर फूल लाना नहीं प्रकृति में तुलना है ही नहीं सिर्फ आदमी के मन में तुलना तुलना क्यों है तो एडलर ने कहा कि तुलना इसलिए है कि तुम सारी मनुष्यता एक बेहन दौड़ से भरी है उस दौड़ को एडलर कहता है द विल टू पावर शक्ति की आकांक्षा कैसे मैं ज्यादा शक्तिवान हो जाऊं फिर चाहे वो धन हो पद हो प्रतिष्ठा हो यश हो कुलता हो कुछ भी हो कैसे में शक्तिशाली हो जाऊं यही मनुष्य की सारी दौड़ का आधार है और जब तुम शक्तिशाली होना चाहोगे तो तुम पाओगे कि तुम शक्ति ही हो जितना हो तुम शक्तिशाली होना चाहोगे उतनी ही तुम्हारी अशक्ति का तुम्हें पता चलेगा क्योंकि जगह जगह तुम्हारी शक्ति की सीमा आ जाएगी सिकंदर और नेपोलियन और हिटलर भी चुप जाते उनकी भी शक्ति की सीमा आ जाती आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह नहीं पहुंच पाया जहां वो कह सके कि शक्ति की मेरी आकांक्षा तृप्त हो गई जो कभी नहीं हुआ वो कभी होगा भी नहीं और तुम अपने को अपवाद मानने की कोशिश मत करना नाव से है मार्ग एडलर ने प्रथम तो खड़ा कर दिया उलझन भी साफ कर दी लेकिन मार्ग एडलर को भी नहीं सोचता बाहर इसके कैसे हुआ जाए पश्चिम के मनोविज्ञान के पास मार्ग है ही नहीं अभी पश्चिम का मनोविज्ञान समस्या को समझने में ही है। अभी समस्या ही समझ में नहीं आई पूरी तरह तो उसके बाहर जाने की तो बात ही बहुत दूर है कैसे कोई बाहर जाए तो एडलर का तो सुझाव इतना ही है कि तुम्हें अतिशय की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए सामान्य रूप से जो उपलब्ध हो सकता है उसका प्रयास करना चाहिए लेकिन इससे कुछ हलना होगा क्योंकि कहां अतिशय की सीमा शुरू होती कौन सी चीज सामान्य है जो तुम्हारे लिए सामान्य है वो मेरे लिए सामान्य नहीं जो मेरे लिए सामान्य है तुम्हारे लिए अतिशय हो सकती एक आदमी एक घंटे में पंद्रह मील दौड़ सकता है वो उसके लिए सामान्य है तुम एक घंटे में पांच मील भी दौड़ गए तो मुसीबत में पड़ोगे वो तुम्हारे लिए सामान्य नहीं कौन तय करेगा कहा तय होगी हो ये बात की क्या सामान्य है औसत क्या है एडलर कहता है औसत में जीना चाहिए तो तुम इतने ज्यादा पीड़ित ना होगे लेकिन औसत कहाँ है कैसे तय करोगे और तुम ही तो तय करने वाले हो और तुम ही रुगण हो तुम्हारे रुख से ही तय होगा कि औसत क्या है अगर तुमसे कोई पूछे कि एक आंकड़ा बता दो कितने रुपये से तुम राजी हो जाओगे कैसे बता पाओगे और अगर कोई कहता हो कि जितना तुम बताओगे उतना हम देने को तैयार है तब तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे दस हजार मन कहेगा क्यों दस हजार की बात कर रहे हैं। जब बीस मांगे जा सकते हैं? एक बड़ी पुरानी कहानी एक युवक सत्य की खोज में था वो सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण हो गए उसको भरोसा था कि अब गुरु कह देगा कि अब तुम जा सकते हो संसार में अब तुम योग हो लेकिन गुरु ने कहा तू सब परीक्षा उत्तीर्ण हो गया आखिरी बाकी रह गई और आखिरी परीक्षा मैं नहीं ले सकता हूं उस परीक्षा का स्वभाव ही ऐसा है वो तू पीछे समझ पाएगा कि तो उस परीक्षा के लिए तुझे मुझे कहीं भेजना होगा तो ये वक्त नब उसने सम्राट के पास भेजा गांव में जो सम्राट था उसका नियम था कि जो व्यक्ति भी पहले उसके द्वार पर आ जाए सुबह वो जो भी मांगे वो सम्राट दे देता था लेकिन लोग सुखी थे सरल थे और महत्वाकांक्षा का ज्वर पकड़ा न था इसलिए कोई आते ही ना था दिन तो ऐसे निकल जाते थे कि सम्राट उठता और दरवाजे तो कोई होते ही नहीं लोग उस अवस्था में रहे होंगे जिसकी लाओस बात करता है कि जब ज्ञान की उन्हें पकड़ी न थी लेकिन ये युवक तो ज्ञान की बीमारी में पड़ गया था ये तो परीक्षाएं उत्तीर्ण कर आया था ये तो सुशिक्षित हो गया था तो उसने सोचा कि सुबह वहां पहुंच जाना चाहिए जब सम्राट के पास ही जा रहे हैं तो तीन बजे रात से ही वहां जाके खड़ा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और पहले पहुंच जाए कोई आया भी नहीं कोई क्यों भी ना लगा सुबह जब भोर हुई सम्राट बाहर आया तो वो अकेला ही था पता था पता उसे कि सम्राट पूछेगा क्या चाहते हो तो वो सोचता रहा सोच सोच के उसका सिर घूमने लगा जितना उसमें सोचा उतने ही आंकड़े बड़े होते गए आंकड़ों की कोई कमी सम्राट आया उसने कहा क्या चाहते हो उस युवक ने कहा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि आप बगीचे का एक चक्कर लगा ले तब तक, तक मैं और सोच लू एक चक्कर लगा के लौट आया उस युवक ने कहा कि नहीं मैं न सोच पाऊंगा क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा हूं मैं जितना ही सोचता हूं पाता हूं वो कम और वो खरबों पर पहुंच गया है साब भीतर लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ ये भी हो सकता है कि सम्राट के पास इससे ज्यादा हो और जो शेष रह जाएगा वो जिंदगी भर खलेगा तो अब तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपके पास है सब मुझे दे दे आप जो कपड़े पहने इन्हीं को पहने बाहर निकल जाए सोचा था कि सम्राट घबरा जाएगा बचने की तरकीब करेगा लेकिन समझाट प्रफुल्लित हो गया उसने आकाश की तरफ हाथ उठाया हो कहा परमात्मा धन्यवाद जिस आदमी की मुझे प्रतीक्षा थी वो आ गया वो लड़का थोड़ा घबराया उसने कहा बात क्या है आप बड़े प्रसन्न मालूम होते हैं कहा मैं बहुत थक गया महल इस साम्राज्य इस, साम्राज, इस उपद्रव से कोई मांगने नहीं आता अब किसी पे जबरदस्ती तो दिया नहीं जाता अब तुम आही गए अपनी तरफ से तुम्हारी बड़ी कृपा है तुम भीतर जाओ मैं बाहर जाता उसने कहा की एक कृपा और करें आप एक चक्कर और लगाए मुझे एक बार और सोच लेने थे इतना समय दिया थोड़ा समय और समझाने का कि नहीं अब तुम कह ही चुके हो पर युवक ने पैर पकड़ लिए तो सम्राट का तुम्हारी मर्जी सम्राट एक चक्कर लगा के आया वहां युवक को उसने पाया नहीं दरबान को वो कह गया था कि जब सम्राट ही भागने को उसके तो हम क्यों फंसे वो भाग गया था कहा तय करोगे सब पर ही जाके तय होगा और सब पाके भी तृप्ति नहीं होती सम्राट प्रसन्न देने को मुकाबला ही नहीं समझा रहा था एडलर एक सभा में एक आदमी ने उठकर कहा और क्या हम ये समझे कि जिनके मन में कुछ खराबी होती है वो मनोवैज्ञानिक हो जाते इस मजाक में थोड़ी सच्चाई मालूम पड़ती है क्योंकि न तो फ्रायड स्वस्थ है मन से जिसने सभी के मनोविज्ञान को जन्म दिया न उसका प्रतिस्पर्धी एडलर जुग वे स्वस्थ है मानसिक रूप से सभी रुकण मालूम होते पूरब के पास हल लाओसे के पास हल है लाओसे कहता है कि शक्ति की आकांक्षा में ही रोग है द विल टू पावर वही सारी बीमारी और जब तक वो आकांक्षा ही न छूट जाए तब तक तुम कोई हल न खोज पाओगे इतना कर सकते हो कि कुछ लोग थोड़े कम बीमार कुछ लोग थोड़े ज्यादा बीमार लेकिन फासला मात्रा का रहेगा गुण का अंतर नहीं होगा कुछ लोग सामान्य रूप से अस्वस्थ कुछ लोग असामान्य रूप से अस्वस्थ लेकिन फासला मात्रा का होगा गुण का ना होगा लाव से कहता है एक और ही रास्ता है और वो रास्ता है घाटी के राज्य को जान लेना वर्षा होती है पहाड़ खाली रह जाते, घाटिया भर जाती लबालब भर जाती राज क्या है राजाटी पहले से ही खाली है जो खाली है वो भर जाता है पहाड़ पहले से ही भरे वो खाली रह जाते हैं। अहंकार रोग है तो निर में राज है कुंजी है। तुम जब तक दूसरे से अपने को तौलोगे और दूसरे से आगे होना चाहोगे तब तक तुम पाओगे कि तुम सदा पीछे हो जिसमें आगे होना चाहा वो सदा पाएगा कि वो पीछे है जिसने प्रतिस्पर्धा की वो सदा पायला की हार गया लेकिन जो पीछे होने को राजी हो गया जीवन की इस व्यर्थ दौड़ को देखकर समझकर ध्यान से जो पीछे खड़ा हो गया और जिसने कहा हम दौड़ते नहीं आगे होने को लाव से कहता है एक अन्य था चमत्कार घटित होता है कि जो आगे होने की दौड़ में होते हैं वो हीन हो जाते हैं और जो पीछे खड़े हो जाते हैं उनकी श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं सच तो यह है कि पीछे तुम खड़े ही जैसे होते हो वैसे ही श्रेष्ठ हो जाते हो हीनता मिट जाती क्योंकि तुलना ही ना रही तो हीन कैसे हो सकते हो किसी से तोलोगे तो पीछे हो सकते हो तोलते ही नहीं किसी से पीछे सबसे पीछे ही खड़े हो गए अपने तय खड़े हो गए अपने हाथ से ही संघर्ष छोड़ दिया और पीछे आ गए अब तो तुम्हें हीनता का कैसे बोध होगा हीनता का घाव भर जाएगा श्रेष्ठता के फूल उस घाव की जगह प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। सृष्टि केवल वे ही हो पाते हैं जो सृष्टि होने की दौड़ में नहीं पड़ते और हीन से हीन होता जाता है मनुष्य जितनी ही दौड़ में पड़ता है उससे के वचन हम समझने की कोशिश करें यह कैसे हुआ कि महान नदी और समुद्र खड्डों के घाटियों के स्वामी बन गए झुकने और नीचे रहने में कुशल होने के कारण उनकी कला एक ही है कि वो झुकना जानते हैं। झुकना बड़ी से बड़ी कला है वस्तुतः जहां जितनी झुकने की क्षमता होगी उतना जीवन होगा जीवन का लक्षण ही झुकना है छोटा बच्चा देखो कितना लोचपूर्ण जैसा चाहो वैसा झुक जाए हां तैर के पीछे पीछे से हड्डियां नहीं है लेकिन बूढ़ा आदमी हड्डी ही हड्डी हो जाता लोच खो जाती झुकना बंद हो जाता है सख्त हो जाता है पक्षाघात की अवस्था आ गई बूढ़ा आदमी झुक नहीं सकता शरीर यही तो मौत का लक्षण है क्या मौत करीब आ रही क्योंकि जीवन तो वहीं रहता है जहाँ झुकना है और न केवल शरीर के संबंध में यह सच है मन के संबंध में भी यही सच छोटा बच्चा मन से झुकने को हमेशा राजी इसलिए तो छोटे बच्चे सीखने में समर्थ बूढ़ा आदमी सीखने में असमर्थ हो जाता मन भी नहीं झुकता बगीचे में जा माली से पूछो तो कहता है कि वृक्ष को अगर झुकाना हो कोई धन देना हो तो वो तभी दिया जा सकता है जब जब पौधा पौधा छोटा हो और हो जब पौधा हो और सख्त जाएगा फिर झुकाओगे तो शाखाएं टूट जाएंगी कभी तेज तूफान आता है तो बड़े वृक्ष गिर जाते छोटे छोटे घास के पौधे बच जाते होना तो उल्टा चाहिए था की तो निर्बल घास के छोटे छोटे पौधे जिनमें कोई प्राण नहीं जिनमें कोई बल नहीं दिखाई पड़ता तूफान इनको मिटा जाता ये नष्ट हो जाते हैं बड़े वृक्ष जो आकाश को छूते जिनकी शाखाओं ने बड़ा जाल फैलाया है जिनके अहंकार की कोई सीमा नहीं जो उठे हैं उतुंग शाम सूरज को छूने की जिनकी दौड़ है वो गिर जाते हैं तूफान उन्हें मिटा जाता है कोई तरकीब घास का पौधा जानता है जो बड़े वृक्ष को भूल गई बड़ा वृक्ष सख्त हो गया है टूट सकता है झुक नहीं सकता अकड़ वाले आदमी के लिए हम यही तो कहते हैं कि आदमी ऐसी अकड़ वाला है कि टूट सकता है झुक नहीं सकता और समस्त अहम की शिक्षा यही है कि टूट जाना मगर झुकना मतलब की शिक्षा बिल्कुल भिन्न उसके कहता है ऐसा टूटने की जल्दी क्या ऐसा टूटने का आग्रह क्या आत्मघात के लिए इतनी उत्सुकता क्यों झुक जाना क्योंकि झुकने में ही तुम तूफान को जीत सकोगे तुम टूटो कि न टूटो तूफान तुम्हारी फिक्र करता है तूफान को पता भी ना चलेगा कि तुम टूट गए तूफान अपनी राह से चला जाएगा तुम नाहक मिट जाओगे छोटे घास के पौधे की भांति हो जाना तूफान आता है घास का पौधा जमीन पर लेट जाता है अकड़ रखते ही नहीं जरा भी नामच नहीं करता ये भी नहीं कहता कि कैसे करूं ये ठीक नहीं है क्यों मुझे झुका रहे हो बात ही नहीं उठाता तूफान आता है तूफान के साथ ही झुक जाता है तूफान बाएं बह रहा हो तो बाएं तूफान दाएं तो दाएं दक्षिण तो दक्षिण उत्तर तो उत्तर उत्त। तूफान जहां जा रहा हो घास का छोटा पौधा तूफान के साथ मैत्री कर लेता है सहयोग कर लेता है तूफान के विरोध खड़ा नहीं होता तूफान की धारा में बह जाता है। और जिस घास के पौधे ने तूफान में बहने की कला जान ली और तूफान पर सवार हो गया उसे तूफान मिटाना सकेगा अब आ जाए और बड़े तूफान भी अब महा तूफान और आंधिया उठ तो भी इस पौधे को कुछ भी न कर सकेंगे सो जाएगा जमीन पर तूफान गुजर जाएगा तूफान सदा नहीं रहते आते ही चले जाते तूफान के जाने के बाद तुम देखोगे बड़े बड़े वृक्ष उखड़े पड़े उनकी जड़ें टूट गई उनके प्राण पर खेड़ उठ गए छोटे छोटे घास के पौधे वापस लहला रहे हैं। पहले से भी ज्यादा ताजे तूफान सिर्फ उनकी धूल झड़ा गया इससे ज्यादा कुछ भी तूफान न कर पाए लाओसे को बहुत प्रिय झुकने की कला वो कहता है जब तुम्हें कोई झुकाने आए तुम पहले से ही झुक जाना तुम उसे इतना भी मौका मत देना कि झुकाने की कोशिश उसे करनी पड़े जैसे कभी कभी छोटा बच्चा अपने बाप से कुश्ती लड़ता है तो बाप क्या करता है कुश्ती लड़ता है बाप जरा खेल खाल करके लेट जाता है छोटा बच्चा छाती पर सवार हो जाता है और वो कहता है जीत गए बाप का गौरव इसमें कि वो छोटे बच्चे के साथ झुक जाता है यही उसकी श्रेष्ठता है जब बाप छोटे बच्चे से लड़ने लगे उसको तुम मूढ़ कहोगे लड़ने में मूढ़ता है झुक जाने में बोध समझ और बेटा अगर ये भी अनुभव कर ले कि हम जीत गए तो अर्घ क्या है जितनी तुम्हारी समझ गहरी होगी उतना ही तुम दूसरे को जीतने का मौका दोगे अभी ना समझ है बच्चा है। अभी जीतने में रस है, जीत लेने दो उतना ही तुम्हारे जीवन से संघर्ष और प्रतिरोध कम हो जाएगा तुम सभी को जीतने का मजा लेने दोगे। अल्लाह से कहता आखिर में वो उन्होंने जो जीतना समझा था वो पाएंगे की जीते तुम और हारे वो बच्चा कभी तो बड़ा होगा तब जानेगा की बात कितना गहन प्रेम था कि वह हार गया बच्चा कभी तो जागेगा और समझेगा बच्चे को हराने की कोशिश मत करना क्योंकि तो उसमें तुम बच्चे की के विकास की संभावना को तोड़ दोगे लड़ते वही है जो बचकाने और लड़ने वाला कभी जीतता नहीं क्योंकि एक बार तुम्हें लड़ने की लत पड़ गई तो तुम मुश्किल में पड़ोगे प्रसिद्ध कहानी है मुलान के जीवन में जिस चाय घर में चाय पीने आता था उसके सामने बैठा रहता अक्सर एक लड़का था सैतान वो आता और उसकी पगड़ी को हाथ मार देता पगड़ी नीचे गिर जाती अपनी पगड़ी फिर बांध लेता न तो उसने कभी उस लड़के को कुछ कहा जिससे कुछ हुआ ही नहीं चाय घर के दूसरे लोगों ने भी कई दफा कहा कि नसरुद्दीन ई जरा जरूरत से ज्यादा बात हो जा रही है और तुम इस लड़के को बिगाड़ रहे और अब इसने नियम बना लिया ये रोज आता है तुम आया नहीं के वो आया नहीं और ये क्या बात है एक दफा एक चाटा उसको रसीद कर दो नसरुद्दीन ने कहा ठहरो जिंदगी खुद ही उसको चाटा रसीद कर देगी कई दिन बीत गए लोग पूछते भी कब जिंदगी प्रसिद्ध करेगी तो है जिंदगी एक दिन वो घड़ी आ गई एक अफगान सैनिक नसरुद्दीन बैठा करता था एक दिन सुबह आके वहीं से आ घर में बैठ उसने उसी रंग की पगड़ी बांध रखी थी जिससे नसरुद्दीन पीठ के पीछे से लड़के को कुछ दिखाई ना पड़ा उसने पगड़ी को एक हाथ मारा अफगान सैन में तलवार निकाली और लड़की की गर्दन काट ने कहा देखते हो बुरी लत आखिर बुरा परिणाम ले आती हमारा तो कुछ भी ना बिगड़ा लड़का जान खो बैठा न समझ अगर जीत भी जाए तो अंततः बुरी तरह हारेगा क्योंकि जीतने की लत पकड़ गई स्वाद लग गया समझदार हारता चला जाता है समझदार अपने को संसार अस्तित्व के विपरीत खड़ा नहीं करता वो धारा के विपरीत नहीं बहता जिस तरफ नदी बहती उसी तरफ बहता है और जिसने धारा के साथ बहना सीख लिया उसकी शक्ति नष्ट नहीं होती में शक्ति नष्ट होती है और धारा के विपरीत बहने में तो बहुत शक्ति नष्ट होती है क्योंकि धारा से लड़ना पड़ता है और आज में ही कल तुम हार जाओगे थक जाओगे और तब धारा तुम्हें अवश्य बहा के ले जाएगी तब तुम दुखी पीड़ित संतप्त विषाज में हारे हुए सर्वहारा पराजित विदा होगे लेकिन जो धारा के साथ बहता रहा उसे धारा कभी भी पराजित न कर पाएगी जो हारी गया उसको तुम हराओगे कैसे जो पहले से ही अंतिम बैठ गया उसे तुम और कहा पीछे हटाओगे जिसने दावा न किया उसके दावे का खंडन नहीं किया जा सकता है। और जिसने कभी घोषणा न की अपने अहंकार की उसके अहंकार को तुम चोट कैसे पहुंचाओगे लाव से कहता है कि खड्ड और घाटिया समुद्रों और महान नदियों से भर गए कैसे हुआ ये झुकने और नीचे होने में कुशल होने के कारण सागर की सारी कुशलता यही है कि वो नीचे छोटे छोटे झरने भी उससे ऊपर इतना विराट सागर है और नीचे और जितना नीचे है उतनी ही उसकी विराटता बढ़ती जाती तो उसके नीचे होने के कारण सभी झरनों को उसी में आके गिर जाना पड़ता है जो ऊंचा रहेगा वो सूख जाएगा जो नीचा रहेगा उसकी तरफ सारे झरने बहते रहते जीवन में पूरब ने झुकने का राज बहुत बहुत रूपों में समझा और बहुत बहुत रूपों ने पूर्व की आत्मा को सागरों और नदों से भर दिया पश्चिम से युवक मेरे पास आते हैं तो वो पूछते कि गुरु के चरणों में झुकने में क्या फायदा गुरु के चरणों का सवाल नहीं वो प्रासंगिक ही नहीं प्रासंगिक तो इतना है कि झुकने में क्या फायदा और झुकने के फायदे का कोई अंत नहीं जब तुम झुकते हो तभी कुछ तुमने बहना बहना शुरू होता है सागर में ही नदियां नहीं बहती जब वो नीचे झुका होता है तुम भी जब झुके होते हो तो अनंत अनंत चेतना की नदियां तुम्हारी तरफ बहने शुरू हो जाती और गुरु के चरणों में जो सच में झुका है क्योंकि सिर झुकाने का नाम सचमुच झुकना नहीं है क्योंकि हो सकता है तुम औपचारिक रूप से झुका रहे हो क्योंकि घर में परंपरा रही बड़े बूढ़ों ने सिखाया है सदा से चला आया इसलिए झुक रहे हो झुकना चाहिए कर्तव्य है इसलिए झुक रहे हो और लोग क्या कहेंगे इसलिए झुक रहे हो और लोग झुक रहे हैं इसलिए झुक रहे हो क्योंकि अनुकरण नहीं तो अच्छा ना मालूम पड़ेगा जैसा देश वैसा वेश अब इतने लोग झुक रहे हैं तो हम भी झुक जाओ लेकिन ये झुकना नहीं है सिर का झुकना अहंकार का झुकना नहीं अगर तुम भीतर से भी झुक जाओ किसी औपचारिकता से नहीं बल्कि इस कुंजी को समझ करके झुकने में मिलता है झुकने में तुम गड्ढे बन जाते हो और चेतना भी ऐसे ही बहती है जैसा जल बहता है और जब तुम्हारी चेतना गड्ढे की तरह किसी के सामने झुक जाती तो तत्क्षण चेतना का प्रवाह शुरू हो जाता मेरे पास इतने लोग आते इतने लोग झुकते मैं अलग अलग उनको बता सकता हूं कि किसकी चेतना भीतर झुकी हो, और किसने से झुकाया क्योंकि उनके वास्तविक झुकने में तत्ण मेरे भीतर कुछ होना शुरू हो जाता है अगर वो यू ही झुके तो मेरे भीतर कुछ भी नहीं होता जैसे ही कोई व्यक्ति सच में ही झुकता है तत्ण मेरी ऊर्जा उसकी तरफ बहनी शुरू हो जाती है जीवन ऊर्जा का प्रवाह है ऊर्जा भी तलहटी खोजती है नदियों की भांति शिष्यत्व का अर्थ है इस रहस्य को समझ लेना और जब तुम झुकोगे वस्तु था जैसा मुझे अनुभव होता है तुम्हें भी अनुभव होगा तुम भी होगे, कोई चीज दबी जाती है तुमने भरे देती है तुम्हें लबालब हुए जाते हो तुम तुम्हारे पात्र के ऊपर से बहने लगेगी इसे तुम पाओगे और एक दफा इसका स्वाद तुम्हें आ गया तब तुम जिंदगी में सब तरफ झुकना सीख लोगे एक और बड़े रहस्य की बात है अगर तुम किसी संत के चरणों में झुको तो लाभ होता है और लाभ ये होता है कि उसकी ऊर्जा तुम्हारी तरफ बहती अगर तुम किसी असंत के चरणों में झुको तो भी लाभ होता है उसकी जो दुर्गंध से भरी ऊर्जा है तुम्हारी तरफ नहीं बह सकती क्योंकि दुर्गंध हमेशा ऊपर उठना चाहती नीचे नहीं जाना चाहती असंत का व्यक्तित्व तो अहंकार का व्यक्तित्व है असंत से कुछ सीखना हो तो अकड़ के जाना तो तुम्हारी दोस्ती बनेगी तब तुम एक ही जैसे रहोगे तब तालमेल बैठेगा अगर बुरे के पास जाना हो तो अहंकारी होकर जाना तभी बुरे से संबंध बनेगा क्योंकि बुरे का अर्थ दो अहंकार अगर बुरे के चरणों में तुम झुके तो बुरा तुम्हें बिगाड़ बिगाड़ा पाएगा यह बड़े रहस्य की बात है इसलिए हमने पूरब में हिसाब बना रखा था चरणों में झुकना सहज कर दिया था किसी के भी चरणों में झुक जाना कोई अचिन की बात नहीं है अगर भला होगा आदमी तो लाभ होगा अगर बुरा होगा तो तुम उसकी बुराई से सुरक्षित रहोगे बुरा आदमी अहंकार से ही संबंध बना सकता है निरअहंकार से नहीं वो आयाम मिलते नहीं अगर तुम विनम्र हो के शैतान के चरणों में भी झुक जाओ तो सैतान तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकेगा फकीर हुई है एक औरत राबिया कुरान में वचन है कि सैतान को घृणा करो उसने काट दिया था एक दूसरा फकीर हसन घर में मेहमान था उसने कुरान देखी उसने कहा कि ये तो ये तो कुफ है ये किस काफिर ने वचन काटा कुरान में कोई सुधार नहीं किया जा सकता राबिया ने कहा ये मुझे ही करना पड़ा पहले तो सब ठीक था लेकिन जब परमात्मा के चरणों में झुकने का राज जाना जब परमात्मा के प्रेम का राज जाना तो एक बात और भी समझ में आ गई परमात्मा प्रेम करने से मिलता है और शैतान घृणा करने से अगर शैतान को घृणा की तो वो मिलता रहेगा अगर शैतान के सांस अहंकार का कोई भी संबंध बना के रखा तो जगह जगह मिलता रहेगा तो राबिया ने कहा तो शैतान भी सामने खड़ा हो तो मैं ऐसी चरणों में झुकती हूँ जैसे परमात्मा के चरणों में अब मुझे कुछ फर्क ना रहा और जब से ऐसा हुआ तब से मैं शैतान से सुरक्षित हूं परमात्मा मेरी तरफ बाहर चला जा रहा है तो मैं से नहीं कहता कि तुम गुरु के ही चरणों में झुकना वो एक हिस्सा है पहलू तुम बुरे से बुरे आदमी के चरणों में भी झुकना वो दूसरा पहलू है और तुम ऐसी अद्भुत अनुभूतियों से गुजरोगे जिसका हिसाब लगाना मुश्किल बुरे आदमी के चरणों में झुक कर देखना और तुम अचानक पाओगे उसकी बुराई तुम्हारे लिए निरस्त्र हो गई बुरे आदमी के चरणों में तुम झुके नहीं कि बुरा आदमी भी तुम्हारे लिए भला हो गया वो दुनिया भर के लिए बुरा हो इसलिए तुम शर्त मत रखना की कि किसके चरणों में झुकना है झुकना ऐसी कीमिया है इतनी बड़ी कीमिया कि तुम जहां भी झुकोगे लाभ ही होगा और एक बार पूरब ने झुकने का राज समझ लिया तो फिर पूरब कहीं भी झुकने लगा नदी पहाड़ पत्थर वृक्ष कहीं भी झुकने लगा क्योंकि तब उसने पाया कि झुकने में तो पाना ही पाना जितना झुका उतना पाया यह थोड़ा कठिन है क्योंकि वैज्ञानिक कोई उपाय नहीं है इसे सिद्ध करने का अगर तुम जाकर एक वृक्ष के पास भी विनम्रता से अहोभाव से झुक जाते हो तो वृक्ष की ऊर्जा तुम्हारी तरफ प्रवाहित होने लगती और वृक्ष के पास बड़ी शुद्ध ऊर्जा है अभी वृक्ष मनुष्य नहीं हुआ है अभी वृक्ष विकृत नहीं हुआ है एक भी वृक्ष ऐसा नहीं है जो पागल हो सभी व स्वस्थ है आदमियों में पागल होते जानवरों में भी थोड़े होते हैं जो अजायब घरों में रहते लेकिन वृक्षों में तो कोई पागल होता ही नहीं वहाँ ऊर्जा बड़ी शुद्ध और हरी ताजी है वृक्ष की पत्तियां ही हरी नहीं है वृक्ष के भीतर बैठा हुआ हरित प्रवाह है ऊर्जा अगर तुम झुके तुम वृक्ष के पास से ताजे होके लौटोगे तुम नए होके लौटोगे दृश्य भी व्यक्ति है और बड़ा आदिम है इसलिए बड़ा शुद्ध है स्रोत के ज्यादा करीब है अभी यात्रा पर नहीं निकला तुम तो काफी यात्रा कर चुके हो बहुत दूर जा चुके हो पहाड़ और भी करीब है नदियां सभी कुछ एक दफा पूरब को पता चल गई कुंजी तो कुंजी कोई इस साधारणा की मास्टर की थी उससे सभी ताले खुल सकते थे उससे बुरे से सुरक्षा थी भले का प्रवाह था जीवन की ऊर्जा को ताजा करने के उपाय थे तुम जरा कोशिश करके देखो पहले तो तुमको लगेगा कि बड़ा पागलपन है कि एक ब्रश के पास झुके बैठे लेकिन जल्दी ही तुम्हें अनुभव होगा कि कुछ वहा आ रहा है जो तुम्हारे मस्तिष्क को तरोताजा कर जाता है जो भीतर की धूल को झड़ा देता है और एक दफा तुम समझते झुकने का मजा और झुकने का आनंद सिर्फ तुम्हें कोई राजी न कर पाया था कि तुम अकड़ के खड़े हो जाओ क्योंकि तब तुम जानोगे अकल मौत है झुकना जीवन है लोच आत्मा बेलोच हो जाना जरता है लाश से कहता है झुकने और नीचे रहने में कुशल होने के कारण झुकना सीखो लेकिन झुकना तो कभी कभी होगा 24 घंटे झुके रहो तब तुमने दूसरी बात सीख ली नीचे रहना गुरु मिला तुम झुके वृक्ष पास आया तुम झुके नदी के पास गए तुम झुके झुकोगे फिर खड़े हो जाओगे तो झुकना शुरुआत है और जब कभी कभी झुकने में इतना मिलता है तो फिर दूसरा कदम है नीचे हो जाना फिर झुकने की जरूरत ही नहीं तुमने होलो ही अपना नीचा बना लिया तुम एक गड्ढे की भांति हो रहे अब तुम्हें रोज रोज झुकना नहीं पड़ता घड़ी घड़ी झुकना नहीं पड़ता तुम गड्ढे की भांति हो रहे ऐसा हुआ झुन्नून इजिप्त का एक बहुत बड़ा फकीर अपने गुरु के पास था वो रोज आता रोज झुकता जितने बार मौके मिलते उतने बार झुकता गुरु कुछ काम के लिए भेजते फिर लौट के आता तो फिर झुकता गुरु कहते पानी ले आओ पानी लेने जाता तो जाते वक्त झुकता लौट के आता तो फिर झुकता लोगों में और शिष्यों तो मजाक हो गई थी झुन्नून पागल है एक दफा आए झुक गए अब दिनभर गुरु के पास रहना हो और दिनभर झुकना हो तो पागल फिर एक दिन लोगों ने देखा बीस साल के बाद बीस साल ऐसे ही झुनझुन झुकता रहा एक दिन लोगों ने देखा कि के गुरु के पास बैठ गया और झुका नहीं लोग समझे कि अब ये बिल्कुल ही पागल हो गए अब तक एक अकी की अब दूसरी अकी कर रहा है शिष्यों तो ने गुरु से पूछा कि झुन्नून क्या बिल्कुल पागल हो गया गुरु ने कहा नहीं झुकने का अभ्यास पूरा हो गया अब वो झुका ही हुआ है अब झुकने की जरूरत नहीं अब उसने दूसरी अवस्था पाली जहां वो नीचा ही है झुकना तो पड़ता है क्योंकि तुम बार बार खड़े हो जाते बार बार ऊंचे हो जाते इसलिए झुकना पड़ता तिब्बत में एक पूरा ध्यान का प्रयोग जिस प्रयोग में शिष्य को एक हजार बार गुरु के सामने झुकना पड़ता दो हजार बार तीन हजार बार पांच हजार बार गुरु बैठा है अपने कमरे में शिष्य बाहर है काम कर रहा है लेकिन उसको दिन में पांच हजार बार गुरु की दिशा में साफ़ शास्त्रांगन वृत्त करनी है। राज है उस पांच हजार बार झुकने का और इतना ध्यान लग जाता है उस झुकने से कुछ और करना नहीं पड़ता बस इतने याद रखना है की पांच हजार बारा ऐसा भी नहीं कि गुरु के चरण वहीं हो मील दो मील दूर भी हो सकता है फिर लेकिन जिस दिशा में गुरु है उस तरफ झुकते रहना गुरु से कुछ लेना देना भी नहीं है गुरु तो बहाना है असली बात तो झुकना गुरु तो खूटी कोई भी खूटी काम कर देगी झुकने को टांगना है पश्चिम के लोग बड़ी मुश्किल में रहें क्योंकि वो समझ नहीं पाते हिंदू देखो सूरज के सामने सूर्य नमस्कार कर रहे सूर्य को कुछ नमस्कार करने से होने वाला है वो कोई सवाल ही नहीं नमस्कार करने की कला है उसको सीखना है सूरज भी काफी ठीक है सूर्य नमस्कार ध्यान का एक गहरा प्रयोग है सूरज के कारण नहीं अगर तुमने सूरज के कारण समझा तो तुम भूल गए झुकने के कारण तो पहला कदम है कि झुको फिर दूसरा कदम है कि नीचे होने में कुशल हो जाओ तब सारा संसार तुम्हारी तरफ बहता रहेगा तुम्हारी संपदा का अंत न होगा तुम कितनी ही उलीचो और बांटो अपने आनंद की संपदा को वो बढ़ती ही जाएगी क्योंकि तुमने गड्ढा बना लिया अमृत चला आ रहा है तुम दोनों हाथ उलिझते रहो कुछ भी चुकेगा ना जितना उलीचोगे उतना पाओगे बढ़ता चला जाता है इस तरह के घाट गांट। खड्डों घाटियों के स्वामी बन गए हैं लोगों के बीच प्रधान होने के लिए किसी को उनके अनुगति की तरह होना चाहिए अगर तुमने लोगों के आगे होने की कोशिश की तो लोग तुम्हें पीछे पहुंचा देंगे लोग यानी अहंकार से बड़ी हुई प्रतिमाएं पागल है तुमने अगर आगे होने की कोशिश की तो घसीट के तुम्हें पीछे कर देंगे तुमने अगर पीछे होने की कोशिश की तो तुम्हें सिर आंखों तो उठा देंगे जब तुम उनके अहंकार पर चोट नहीं करते तब वे तुम्हें स्वीकार कर लेते जब तुम उनके अहंकार पर चोट करते हो तब उनका अहंकार प्रतिशोध से भर जाता है और लोग तो पागल तो लाभ से कहता है अगर तुम चाहते हो कि सच में ही तुम लोगों के आगे हो जाओ तो कला है पीछे हो जाना। लेकिन यहां एक बात समझ लेना कि अगर तुम आगे होने के लिए ही पीछे हो रहे हो तो तुम चूक जाओगे क्योंकि वो तो कोई बात नहीं तुम किसको धोखा दोगे तो इसको ऐसा मत समझना कि अगर तुम चाहते हो आगे होना तो पीछे हो जाओ क्योंकि अगर आगे होने की चाह है और पीछे होना केवल एक साधन है तो तुम पीछे हो ही नहीं रहे बाजीद के शिष्य ने उससे कहा कि कि मैंने तुम्हारे वचनों में पढ़ा और तुमसे सुना कि अगर तुम स्त्रियों को छोड़ दोगे तो स्त्रियां तुम्हारे पीछे आएंगी अगर तुम धन छोड़ दोगे तो धन की देवी तुम्हारा पीछा करेगी आज 20 साल हो गए और अभी तक कोई आया नहीं तो बाजिद ने कहा वो आएगा भी नहीं क्यूँकी तुम पीछे लौट लौट के देख रहे धन की देवी आएगी भी नहीं क्योंकि तुम धोखा नहीं दे सकते धन की देवी को तुम पीछे लौट के देख रहे हो तो तुम धोखा अपने को ही दे रहे हो अगर तुम श्रेष्ठ होना चाहो लोगों में इसलिए पीछे खड़े हो जाओ तो तुम कभी भी लाओस्य को न समझ पाओगे हाँ, अगर तुम पीछे खड़े हो जाओ तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे वो बाई प्रोडक्ट है वो परिणाम है वो जो पीछे हो जाता है उसको लोग आंखों पर उठा लेते इसलिए नहीं कि उसकी चाहती बल्कि इसलिए कि जो पीछे हो जाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है उसे श्रेष्ठ होने की चाह नहीं है पीछे हो जाने में श्रेष्ठ हो जाना छिपा है श्रेष्ठ होने की चाहे तो निकृष्ट मन की चाह श्रेष्ठ होने की चाह तो हिंता की चाह है उसने सब हीनता छोड़ दी उसने हीनता इस तरह छोड़ दी कि अब वो सबके पीछे खड़ा हो सकता अपनी महा गरिमा में अब वो अपनी गरिमा को अपने भीतर संभाले हुए अब किसी के आगे होने से आगे होने का सवाल नहीं है अब वो अपने भीतर और परम आनंदित है और उसका दिया जल गया है अब वो श्रेष्ठ है लोग उसे सिर आंखों पर उठा लेंगे लेकिन इस कामना से तुम पीछे मत खड़े होना, नहीं तो तुम्हारा दिया बुझा ही रहेगा तुम पीछे खड़े ही नहीं हो तुम तो प्रतीक्षा करोगे कि कब लोग आए कब आंखों पर उठाएं। तुम बार बार लाओ की कि किताब पढ़ोगे कि कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं होगी पढ़ने में अभी तक लोग आए नहीं अभी तक सिर आंखों पर उठाया नहीं कितनी देर हो जाती जीवन खोया जा रहा है किसी को उनके अनुगत की तरह बोलना चाहिए इसलिए संत आदेश नहीं देते सिर्फ उपदेश देते आदेश तो सम्राट देते उनकी मालकियत उपदेश का तो अर्थ होता है केवल सलाह मानो तो ठीक न मानो तो भी ठीक और संत बिना मांगे सलाह भी नहीं देते बुद्ध का तो नियम था कि जब तक कोई तीन बार न पूछे वो जवाब न देते इसलिए बुद्ध की किताबों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि तीन बार आज भी सवाल पूछता है और तब बुद्ध तीन बार जवाब देते बहुत लंबा हो जाता है छह गुना हो जाता है काम बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप तीन बार के लिए क्यों रुकते हैं खुद ने कहा कि जो मानता है उसी को मिल सकता है और तीन बार पूछने का केवल इतना ही प्रयोजन है कि वस्तुता तुम पूछना ही चाहते हो ऐसी ही जिज्ञास से नहीं आ गए हो तुम्हारे प्राण दांव पे लगे हैं तभी सलाह दी जा सकती लेने वाला तैयार हो तभी दी जा सकती है लेने वाला आतो हो तभी दी जा सकती लेने वाला प्यासा हो तभी और पूछा गया कि आप तीन बार फिर उत्तर क्यों देते वाला कितना ही तैयार हो तो सोया हुआ है एक बार में न सुन पाए शायद दोबारा सुन ले दोबारा न सुन पाए तो शायद तीसरी बार सुन ले जीसस ने अपने शिष्यों से कहा की कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे तो सात बार क्षमा कर देना एक सिने पूछा कि ठीक फिर आठवीं बार क्या करना सात बार क्षमा कर दिया फिर आठवीं बार तो जीसस ने कहा सात बार नहीं सतहत्तर बार और अगर तुम पूछोगे अठहत्तरवीं बार क्या करना तो मैं कहूंगा सात सौ सतहत्तर बार क्योंकि वो तो बात ही न हो तुम समझे ही नहीं चुग गए सात बार तो सिर्फ प्रतीक से क्षमा कर देने का क्षमा देना ये मतलब है सात बार तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा भरोसा नहीं है एक ईसाई फकीर के संबंध में कहानी है कि एक आदमी आया उसने उसके गाल पर मारा तो उसने दूसरा गाल सामने कर दिया जैसा कि जीसस का उपदेश कि की जो तुम्हारे गाल पर छाटा मारे दाया उसके सामने कर देना वो आदमी भी था उसने भी जीसस की किताब पढ़ी उसने कहा कि तुम हमको ना धोखा दे सब उसने दाएं गाल पे भी छाटा मारती जैसे उसने गाय पे चाटा मारा वो फकीर झपटा और उस आदमी की छाती पे सवार हो गया उसने कहा तुम क्या करते जीसस को मानने वाले हो होके और ये तुम क्या कर रहे उसने कहा कि जीसस ने कहा कि दबाने पे तो कोई मारे दाएं कर देना दाएं पर तो जब कोई मारे उससे आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और दाएं के आगे कुछ है भी नहीं अब हम स्वतंत्र हैं जिस उसका वचन कर दिया निपटा दिया अब तुम हमसे मुकाबला करो तुम सभी सिद्धांतों को चुका देते हो और जल्दी ही तुम प्रकट हो जाते ऐसी भूल मत करना प्रथम होने के लिए अंतिम खड़े मत हो जाना नहीं तो बहुत पछताओगे। उससे तो बेहतर तुम कोशिश में लगे रहना प्रथम होने की तो कम से कम लाओसे को तो दोस्त तो दोगे किताब की उलझन में पड़ गए पीछे खड़े हो गए न कोई आया न बैंड बाजे बजे न कोई स्वागत समारम्भ हुआ तो लोगों के बीच उनका अगुआ होने के लिए किसी को उनके पीछे पीछे चलना चाहिए ध्यान रखना ये लाओ से परिणाम की बात कर रहा है चाहे की बात नहीं कर रहा है अगर तुम पीछे पीछे चलोगे तो तुम अचानक पाओगे की तुम अगुआ हो गए ये परिणाम है पीछे चलने का इसके लिए तुम्हारी चाहे की कोई भी जरूरत नहीं तुम्हारी चाहे आई कि लावस्य का सिद्धांत काम ना करेगा क्योंकि तुम फिर पीछे चल ही नहीं रहे तुम चल तो रहे हो आगे ही लावस्य का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता किसी ज्ञानी का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता ज्ञानी साध्य वो साधन नहीं है। और लोग उनका साधन की तरह उपयोग करते।, करते हैं बस इसलिए चूक जाते और फिर उनको जीवन में अनुभव होता है कि नहीं ये बात तो सही सिद्ध नहीं होती ये होंगी भी नहीं लाओ से कृष्ण क्राइस्ट साध्य है तुम उनका अपने लोभ अपनी वासना अपनी तस्ना के लिए उपयोग नहीं कर सकते तुम अगर उनकी मान के चलो तो तुम एक दिन अचानक पाओगे कि जो जो उन्होंने कहा था वो रत्ती रत्ती सौ प्रतिशत सही उतरता है क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो उनके जीवन में सही उतरा है तभी कहा है इस तरह संत ऊपर होते हैं और लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते अगर तुम किसी के ऊपर रहोगे तो लोग तुम्हारा बोझ अनुभव करेंगे और बोझ को कौन सहना चाहता है बोझ को फेंक देना चाहता है कोई भी बोझ तो आत्मघाती हो है, उसमें तो तुम्हारी आत्मा तड़फने लगती तुम्हारे पंख कट जाते पति पत्नी के ऊपर है तो बोझ पत्नी पति के ऊपर है तो बोझ पिता बेटे के ऊपर है तो बोझ और बेटा कोशिश करेगा कब इस बोझ को उतार कर रखते और सारी जिंदगी न हर आदमी की कोशिश है कि कैसे ऊपर हो जाए और इसलिए तुम सभी पे बोझ बन जाते हो पत्थर की तरह जाते हो गर्दनों पे और हर एक चाहता है कि तुमसे छुटकारा कैसे हो से कह रहा है संत भी ऊपर होते लेकिन उनके होने की कला बड़ी अनोखी है वो नीचे हो जाते और इसलिए लोगों ने सिर आंखों पर ले लेते वो खुद ऊपर नहीं बैठते लोगों ने ऊपर बिठा देते और जब कोई अपने ही मौसे से किसी को अपने सिर पर लेता है तब बोझ मालूम नहीं पड़ता जब कोई जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर होता तब बोझ मालूम पड़ता है इसलिए प्रेम निर्बोध कर देता है और संत बड़ा प्रेम जगाते क्योंकि जो आज सबसे पीछे बैठा है तो तुम्हारे अहंकार को तो चोट देता ही नहीं उसके तुम्हारा कोई संघर्ष ही नहीं अचानक उसकी विनम्रता तुम्हें छूने लगती उसके पास एक विनम्रता का वातावरण होता है एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता है अहंकारी आदमी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि अहंकारी तुम फौरन समझ जाते हो अहंकारी उसकी चाल में उसके उठने बैठने में हर तरफ अकड़े हर तरफ वो दिखला रहा है कि मैं कुछ हूँ समझे जानते हो मैं कौन हूं विनम्र आदमी ऐसे है जैसे छिपा है जैसे नहीं चाहता कि तुम्हारी आंख में पड़े जिससे नहीं चाहता कि तुम्हारे रास्ते को काटे जिससे नहीं चाहता कि आवाज हो जाए पग ध्वनि भी तुम्हें सुनाई पड़े और बाधा पड़े जिन फकीर कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है और वो ठीक कहते हैं तो शिष्य को बताना नहीं पड़ता गुरु को आके ज्ञान हो गए शिष्य के आते ही गुरु कह देता है तो हो गया बात पूरी हो गई ऐसा भी हुआ है कि रिंझाई जब ज्ञानी हुआ और अपने गुरु के झोपड़े की तरफ गया तो वो बाहर सीढ़िया चढ़ रहा था और गुरु ने भीतर कोठे से चिल्ला के कहा तो रिंझाई पा गया अभी गुरु ने देखा नहीं सिर्फ पगध्वनि सुनी थी रिंझाई चकित हुआ और शिष्य चकित हुए उन्होंने गुरु से पूछा कि बात क्या है तो उन्होंने कहा कि जब अहंकारी चलता है तो उसकी पगध्वनि अलग होती उसके पैर में भी चोट होती वो पैर की आवाज से भी कहता है मैं आता हूं राह करो और जब विनम्राजी आता है तो उसके पैरों में वो चोट नहीं होती उसके पैरों में माधुरी आ जाता है उसके पैर ऐसे आते हैं कि किसी को बाधा न पड़ जाए किसी के सुर संगीत में कोई व्यवधान न आ जाए मेरे चलने से भी किसी को कोई अर्चन न हो जाए वो ऐसे आता है जैसे छाया आती रिंझाई ने खुद एक गीत लिखा है की जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे वृक्ष की छाया सीढ़ियों को बुहारती है लेकिन धूल उड़ती नहीं वृक्ष की छाया सीढ़ियों को बुहारती है लेकिन धूल उड़ती नहीं एक दूसरे गीत में रंजाई ने कहा है जैसे बगलों की कतार आकाश में उड़ती है न तो बगले चाहते हैं कि झील में प्रतिबिंब बने और न झील की कोई आकांक्षा है प्रतिबिंब बनाने की प्रतिदिन बनता है और मिट जाता है न झील को पता चलता है न बगलों को पता चलता ऐसा है।, है व्यक्ति जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है किसी को पता ना चले प्रतिदिन भी बने तो आहत ना हो छाया भी बुहारे तो धूल का एक कण भी कपे ना इतनी भी हिंसा नहीं चाहता निश्चित ही उसके प्यार उसके पैर की गति उसके पैर की आवाज सब बदल जाती उसके पग ध्वनि में पैसिविटी होती एक्टिविटी नहीं उसकी पगध्वनि में कर्म नहीं होता अकर्म की दशा होती वो चलता नहीं जिससे कोई उसे चला रहा है वो भीतर खाली हो गया है शून्य और उसके शून्य की प्रतिध्वनि उसके प्रत्येक कृत्य में मिलती है। ऊपर होते हैं और लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते क्योंकि लोग स्वयं ही उन्हें ऊपर उठा लेते तुम किसी के ऊपर बैठने की कोशिश मत करना तुम जिसके भी ऊपर बैठ जाओगे वही तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा और इसी तरह तो तुमने हजार तरह के दुश्मन अपने आसपास पास इकट्ठे कर लिए और तुम्हारी पूरी चेष्टा ही है कि किसी के भी ऊपर बैठ जाएं छोटा सा बच्चा भी घर में पैदा होता है तो माँ और बाप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर देते छोटे से बच्चे को भी तुम छोड़ते नहीं उसकी भी सवारी करते हो और तब अगर बच्चे माँ बाप के दुश्मन हो जाते हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं अगर पति पत्नी के बीच तालमेल खो जाता है तो कुछ आश्चर्य नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर सवारी की कोशिश में संलग्न कौन किसको डोमिनेट करे कौन किसको चलाए कौन असली मालिक क्या तुम इतने हीन हो कि तुम्हें छोटे बच्चे से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती क्या तुम इतने हीन हो कि तुम अपनी पत्नी के ऊपर भी निर्बोध नहीं हो सकते क्या तुम इतने हीन हो कि तुम अपने पति को भी निर्बोध नहीं छोड़ पाते जितनी श्रेष्ठता होती उतना ही आदमी दूसरे को निर्बोध छोड़ देता है और जितनी हीनता होती उतना ही आदमी बुझसे की छाती पर सवार होता है क्यों क्योंकि जब तुम श्रेष्ठ होते हो लोग स्वयं ही तुम्हें सिर पर उठा लेते जब तुम निकृष्ट होते हो तभी तुम्हें खुद सीढ़ी लगा के लोगों के सिर पर चढ़ना पड़ता है क्योंकि निकृष्ट को कौन सिर पर रखेगा इसलिए तो तुम्हारी राजनीति निकृष्ट लोगों का धंधा हो जाती है उसमें जो निम्नतम है समाज में वे संलग्न हो जाते हैं क्योंकि राजनीति सीढ़ी जिससे पूरे मुल्क की छाती पर तो सिर पर बैठा जा सकता है अगर दुनिया की राजधानियां परमात्मा कुछ तरकीब करे और एकदम से विलीन हो जाएं, सिर्फ राजधानियां, तो दुनिया में नब्बे प्रतिशत पाप एकदम विलीन हो जाएंगे दिल्ली लंदन वाशिंगटन, मॉस्को टेकिंग एकदम से समाप्त हो जाएं, क्योंकि वहाँ सब पागल सब तरह के हीन ग्रंथि से भरे लोग इकट्ठे हो गए राजधानिया घेर ली जानी चाहिए और उनको मानसिक अस्पतालों में बदल दिया जाना चाहिए वहां सबके इलाज की जरूरत है और वो निक्रस्तम लोग हैं क्योंकि निकृस्त ही सिर पर चढ़ना चाहता है श्रेष्ठ को तो तुम सिर पर बिठा लो तो भी वो कहता है कि क्षमा करो मुझे नीचे उतरने दो क्यों ना कष्ट कर रहे हैं? क्या कारण है इसका कारण यह है कि श्रेष्ठ इतना श्रेष्ठ है अपने भीतर कि अब किसी के सिर पर बैठ के थोड़ी श्रेष्ठ होना और किसी के सिर पर बैठ के कभी कोई श्रेष्ठ हुआ है श्रेष्ठता जो वस्तुता होती है तो उसकी गरिमा आंतरिक है किसी दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं दूसरे के मत दूसरे के सहारे की कोई भी जरूरत नहीं श्रेष्ठता अकेली ही सकती है श्रेष्ठ वृत्ति हिमालय के एकांत में भी उतना ही श्रेष्ठ होगा तुम्हारे प्रधानमंत्री को तुम्हारे राष्ट्रपति को जंगल के एकांत में ले जाओ जैसे जैसे भीड़ छटने लगेगी वैसे वैसे राष्ट्रपति छोटा होने लगेगा जब फिर तुम जंगल में ले जाओगे वहां कोई भी न रहेगा अकेला राष्ट्रपति रह जाएगा तो वृक्षों के कौ भी ज्यादा श्रेष्ठ मालूम पड़ेंगे वो कुछ भी नहीं है ना कुछ उसकी उसकी सारे होने की ताकत तो लोगों की भीड़ पे थी जिनके सिर पर वो चढ़ना सीख गया था जब लोग ही जा चुके सीढ़ी गिर गई नेपोलियन जब हार गया तो उसे सेंट हेलाना के दीप में बंद कर दिया गया हारे नेपोलियन की बड़ी दुर्दशा होती जीत थी तो वो संसार का मालिक था हार गया तो दो कोड़ी का हो गए? लेकिन फिर भी जिससे रस्ती जल जाती और अकल रह जाती रस्ती तो जल गई लेकिन मरते दम तक नेपोलियन ने कपड़े न बदले फट गए गंदे हो गए फट गए बहुत बार कहा गया कि नए कपड़े आपके लिए उपलब्ध हैं आप पहन लें मरते वक्त उसने अपनी डायरी में लिखा है कि ये कपड़ों की बात ही और ये सम्राट के कपड़े और तुम कितने ही ताजे और नए कपड़े ले आओ वो ये कैदी के कपड़े होंगे राख हो गई लेकिन अकड़ बाकी अभी भी वो चलता है तो उसी अकड़ से फटे है कपड़े पुराने हैं कपड़े जराजीन हो गए लेकिन वो अब भी अपने को सोच रहा है कि सम्राट मरते समय उसने लिखा है कि मान लिया कि मैं अब सम्राट नहीं हूं लेकिन इसे तो कोई भी इंकार न करेगा कि मैं एक हारा हुआ सम्राट हारा हुआ हूं माना मगर हूं तो सम्राट अगर हारे हुए सम्राट का क्या मतलब होता है आज भी जितना भीतर अभाव अनुभव करता है हीनता का हीनता का कीड़ा जितना भीतर काटता है उतने ही बाहर उपाय करता है कि कैसे उसे ढांक ले बाहर रोशनी जलाता है ताकि भीतर का अंधेरा न दिखाई पड़े भीतर तो हर कोई जानता है कि मैं ना कुछ हूँ इसलिए दूसरों पर अकड़ जताता है और ध्यान रखना जितना ही कोई अकड़ जता दूसरों पर उतना ही छोटा आदमी भीतर छिपा है बड़े आदमी की तो अकड़ होती ही नहीं बड़ा आदमी तो ऐसा होता है जैसे हो ही ना महानता सुन्यता है और जब तुम कहीं जो उस को देखते हो तब तो अचानक तुम्हारा सिर झुक जाता है तब तुम किसी को सिर पर रख लेना चाहते हो हम तो ऊपर होते हैं अपने कारण नहीं लोगों ने ऊपर उठा लेते लोगों ने बिना ऊपर उठाए रह नहीं सकते क्योंकि उनको ऊपर उठाने में पंख मिलते हैं उनको ऊपर उठाने में तुम उनके साथ ओढ़ना शुरू करते हो उनको तुम जितना ऊपर उठाते हो उतना ही तुम भी ऊपर उठते हो नित्रस्त आदमी को ऊपर बिठाना खतरनाक है क्योंकि जितना ही तुम निकृष्ट को ऊपर बिठाते हो तुम नीचे दबते हो तुम और छोटे होते जाते हो गुलाम होना बुरा है क्योंकि तुम जब भी गुलाम होने को राजी हो जाते हो किसी के तभी तुम्हारे भीतर सब सिकड़ने लगता है तुम और गुलाम होने लगते हो लेकिन दास होने का मजा और गुलामी और दासता में फर्क है गुलाम को तो जबरदस्ती बनाया जाता है दूसरा तुम्हारी छाती पर सवार हो जाता है और दास होने का मतलब है तुम किसी को अपने सिर पर उठा लेते हो तो गुलामी परतंत्रता है और दास हो जाने से बड़ी स्वतंत्रता नहीं इसलिए कबीर कहते हैं कहे दास कबीर ये जो दास है कबीर का ये गुलाम नहीं दात का अंगीकार किए ये छोटा होना अपनी तरफ से स्वीकार किया है ये पीछे होना अपनी तरफ से साधा है अपने को नाकों से बनाने में स्वेच्छा से चेष्टा की वह आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते जब तुम तो लोगों के आगे चलना चाहोगे तो लोग तुम्हारी हानि चाहेंगे क्योंकि तुम उन्हें आगे होने देने में बाधा हो तुम उनके दुश्मन हो इसलिए राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता राजनीति में दो तरह के दुश्मन होते प्रगट दुश्मन अप्रगट दुश्मन प्रगट दुश्मन से भी अप्रगट दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है इसलिए मैख्या ने जिसने की राजनीति की बाइबल या वेद लिखा अपनी किताब दी प्रिंस में कुछ सुझाव दिए उसने कहा है कि राजनीतिक को राजा को सम्राट को किसी को भी भूल के कभी मित्र नहीं मानना चाहिए अन्यथा वो पस्त आएगा क्योंकि जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है और उसने ये भी कहा कि शत्रु के संबंध में भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि कभी मित्रता बनने का मौका आए तो वो बात बाधा बने क्योंकि वहाँ कोई भी शत्रु हो सकता है कोई भी मित्र हो सकता है राजनीतिक के आस पास जो लोग होते हैं वो भी शत्रु हैं क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस सिंहासन पर हो वो हो जाएं। तो कुछ शत्रु बाहर चेष्टा करते हैं वहाँ से आने की और कुछ शत्रु घर के भीतर होते हैं और वहाँ से चेष्टा करते हैं राजनीतिक का मित्र कोई हो ही नहीं सकता क्यूँकी जो महत्वकांक्षा तुम्हे ले आई है वही दूसरों को भी ले आई तो इंदिरा को डर कोई जयप्रकाश से ही नहीं या संतराव चौहान से भी उतना ही ज्यादा और बाहर के दुश्मन से तो सुरक्षा करना आसान भीतर के दुश्मन से सुरक्षा करना मुश्किल क्योंकि तो वो भीतर इसलिए तो इंदिरा को रोज रोज पोर्टफोलियो बदलने पड़ते हैं कि किसी को भी ये भ्रांति ना हो जाए कि तुम जम गए उखाड़ते रहना पड़ता है तुमको पक्का पता रहना चाहिए कि तुम जम नहीं गए हो कि तुम और आगे जाने की कोशिश करने लगो तुम जहाँ हो वहीं रहने में तुम्हें लगाए रखना पड़ता है कि तुम किसी तरह वहीं बने रहो क्योंकि तुम्हें अगर ये पक्का भरोसा हो जाए कि तुम जहाँ हो वहां से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता तो तुम और ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर दोगे इसलिए हर राजनीतिज्ञ को अपने कैबिनेट को हमेशा उखड़ी हालत में रखना पड़ता है कपाए रखना पड़ता है तो किसी को भी पक्का भरोसा न हो जाए की ये कुर्सी तय हो गई अगर ये तय हो गई तो तुम्हारी शक्ति ऊपर वाली कुर्सी के तरफ जाने में संलग्न हो जाएगी इसलिए इस कुर्सी को हिलाए रखना पड़ता है कि तुम्हारी ताकत इसी पे बैठे रहने में लगी रहे और तुम्हारी ताकत आगे न जा पाए राजनीति में मित्रता संभव नहीं क्योंकि महत्वाकांक्षी की क्या मित्रता हो सकती हम सब महत्वाकांक्षी है अगर हम सब एक दूसरे के दुश्मन है तब क्योंकि हम वही पाने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे भी कर रहे हैं और वो न्यून है चाहे धन हो चाहे पद हो सारा संसार उसी को पाना चाह रहा है इसलिए सारा संसार एक दूसरे का दुश्मन है और एक कलह सतत चलती रहती शिष्टाचार में छिपी संस्कृति में ढकी वस्त्रों में शब्दों में बातों में छिपाई हुई लेकिन भीतर एक संघर्ष चल रहा है संत आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते क्योंकि संत तो पीछे चलता है लोग ही उसको पकड़ के आगे ले आते हैं और जैसे ही लोग उसे छोड़ दें वो फिर पीछे चला जाता है ऐसी अनूठी घटना इस देश में घटी है कि सम्राट से भी ऊपर जंगल में बसे ऋषि का स्थान हो गया था वो हट गया था पीछे लेकिन सम्राट जाके उसके चरण छूता, जिसके पास कुछ भी न था उसके चरण वो छूता, जिसके पास सब कुछ था एक बड़ा अनूठा प्रयोग था ऐसा हुआ कि गांव में बुद्ध का आगमन हुआ जो सम्राट था उसके वजीर ने कहा कि आप चले नगर के बाहर स्वागत करें सम्राट नया नया था आकर से था उसने कहा कि क्यों मैं जाऊं आखिर बुद्ध एक भिखारी ही है और आना होगा तो खुद महल आ जाएंगे मेरी क्या जरूरत जाने की उस बूढ़े वजीर ने तुरंत इस्तीफा लिख दिया उसने कहा कि फिर मेरा इस्तीफा संभाले क्योंकि इतने छोटे आदमी के नीचे काम करना फिर मुझे मुश्किल है। तुमने बड़प्पन है ही नहीं सम्राट बड़प्पन नहीं बड़पन की वजह से तो मैं जा नहीं रहा उस बूढ़े वजीर ने कहा बड़प्पन नहीं कहते बुद्ध कभी सम्राट थे और उन्होंने उस सम्राट होने को छोड़कर भिक्षुक का पात्र लिया इसलिए भिक्षुक का पात्र साम्राज्य से बड़ा है साम्राज्य को छोड़ दिया है इस पात्र के लिए अगर तुम्हें दिखाई पड़ता हो तो तुम एक अवस्था पीछे हो अभी बुद्ध से क्योंकि सम्राट होने के बाद वो भिक्षु हुए हैं, अभी तुम सम्राट ही हो अभी भिक्षु होने में तुम्हें बहुत देर और तुम्हें चलना होगा प्रणाम करने और झुकना होगा चरणों में अनठा मेरा इस्तीफा है। एक अनूठा प्रयोग पूरब में हुआ है और वो ये कि जो सबसे पीछे है उसके चरणों में वो झुके जो सबसे आगे क्योंकि सबसे आगे तो अभी भी बचताना है महत्वाकांक्षा की दौड़ है ज्वर है जो सबसे पीछे खड़ा है वो प्रौढ़ हो गया अब उसकी कोई प्रतियोगिता किसी से भी ना रही अब प्रतिस्पर्धा बिल्कुल शून्य हो गई इस शून्य प्रतिस्पर्धा में ही तो पहली दफा आत्म गौरव का जन्म होता है अब कोई छीना झपटी नहीं अब धन बाहर नहीं है धन भीतर है अब किसी से कुछ पाना नहीं है अब जो पाना है वो मिला ही हुआ है अब भीतर का दिया जलता है अब बाहर की रोशनियों का कोई सवाल न रहा अब हो जाए गहन अंधकार बाहर तो भी अंतरना पड़ेगा कोई भी ना हो बाहर सारी पृथ्वी खाली हो जाए तो भी इसके एकांत में वही शांति और वही आनंद होगा जो भील के रहते थे अब जंगल और बाजार में कोई फर्क न रहा अब तुम क्या कहते हो अच्छा या बुरा कोई उसकी संगति नहीं है इतनी आत्मगरिमा में प्रतिष्ठित जो है उसी का नाम संत वह आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते और तब संसार के लोग खुशी खुशी और सदा के लिए उन्हें सिर आंखों पर रखते क्योंकि वह कलह नहीं करते इसलिए संसार में कोई उनके विरुद्ध संघर्ष नहीं कर पाता संत से लड़ना मुश्किल है लड़े की हारे संत से अगर लड़े कि हारना सुनिश्चित है संत को हराया नहीं जा सकता क्यों? क्योंकि संत की कोई जीतने की आकांक्षा नहीं जो जीतना ही नहीं चाहता उसे तुम हराओगे कैसे रामकृष्ण से विवाद करने आए थे केशव चंद्र हराने आए थे हार के लौटे क्योंकि रामकृष्ण ने विवाद किया ही नहीं उल्टी ही हो गई बात सब केशवचंद्र करने लगे तर्क की बात की ईश्वर नहीं है सिद्ध करने लगे और हर तर्क पर रामकृष्ण उठ उठकर उनको गले लगाने लगे और कहने लगे वाह वाह बिल्कुल ठीक कहा थोड़ी देर में केशवचंद्र चंद्र गए क्या करना क्या जो भीड़ देखने आई थी रामकृष्ण की पराजय को वो भी बड़ी बेचैन हो गई कि ये किस तरह का विवाद हो रहा तो केशव चंद्र ने कहा मेरी सब बातों को हाँ कहते हैं तो आप पराजय स्वीकार करते हैं रामकृष्ण ने कहा मैंने कभी दावा ही कहा किया तुम्हें जीतने का तुम्हारी जैसी प्रतिभा को और निर्जैसा गंवार जीत सकेगा असंभव मगर एक बात तुमसे कहता हूं कि मैं तो बेपढ़ा लिखा हूँ परमात्मा की कोई बहुत बड़ी प्रतिभा मुझसे प्रकट नहीं हो रही तुम्हें देख कर मुझे पक्का भरोसा आ गया कि परमात्मा है इतनी प्रतिभा ऐसा तर्क कैसे गजब की बातें तुमने कही जहां इतनी प्रतिभा हो सकती है वहां परमात्मा होना ही चाहिए क्योंकि पदार्थ से ऐसी प्रतिभा कैसे पैदा होगी और ये मानने को मैं राजी नहीं हूं केशव कि तुम सिर्फ मिट्टी पत्थर हो तुम्हारे भीतर ऐसा संगीत बज रहा है बुद्धिमत्ता का वो संगीत खबर देता है कि परमात्मा है इसके पहले मुझे थोड़ा बहुत सट भी रहा हो तुम्हारे आने से वो भी मिट गए हार के लौटे क्योंकि संत की कलह क्या है उसका दावा क्या है उसे कुछ सिद्ध करना नहीं संत का कोई सिद्धांत थोड़ी है जिसे सिद्ध करना है कोई शास्त्र थोड़ी है जिसे सिद्ध करना है संत का तो एक जीवन है और उस घड़ी में केशव की आंखें खुल गई और देखा संत के जीवन को और देखी इस महिमा को जिसे कि विरोध भी हरा नहीं सकता जिसे दिवास से मिटाया नहीं जा सकता देखी इस आस्था को कि कितने ही तूफान उठाए जाए तर्क के आस्था का दिया भी नहीं उल्टे तूफान से भी जीवन ले लेता है तुमने देखा कभी छोटे दिए बुझ जाते हैं हवा के झोंके में लेकिन बड़ी आग लगी हो तो हवा घी का काम करती है आग लग गई हो मकान में तो उस वक्त एक ही सुरक्षा है कि हवा ना चले क्योंकि आग लगी हो मकान में और हवा चल जाए तो आग बढ़ जाएगी बुझना मुश्किल हो जाएगा लेकिन गणित तो देखो छोटा सा दिया हवा आती तो बुझ जाता है बड़ी आग हवा आती तो और जलती संत इतनी बड़ी आग कि बुझाने को तुम अगर तूफान लाओगे तो घी काम होगा छोटे छोटे दिए विवाद से हार जाते हैं बड़ी आग विवाद से बढ़ती छोटे छोटे दिए लड़ो तो हरा हरा सकते हो उन्हें बड़ी आख से लड़ोगे तो जलोगे हारोगे लेकिन सौभाग्य कि अगर बड़ी आख के करीब पहुंच जाओ और हार जाओ संत के पास हार जाने से बड़ा और कोई सौभाग्य है भी नहीं वहां से तुम जीत की अकड़ लेके लौट जाओ वही पराजय है वहां तुम हार जाओ वहा तुम समर्पित हो जाओ वही जीत है जैसा प्रेम में हार जीत होती वैसी ही श्रद्धा में भी हार जीत होती क्योंकि तो श्रद्धा प्रेम की ही बड़ी आग है संत के विरुद्ध संघर्ष करना मुश्किल है क्योंकि संत है नहीं भीतर जिससे तुम टकरा सको तुम संत के भीतर पाओगे महाशून्य तुम्हे कहीं अवरोध ना मिलेगा कोई दीवान नहीं होगी जो तुमसे लड़ने को तैयार है तुम संत के भीतर जितने जाओगे उतना ही पाओगे कि और भीतर का आकाश खुलता चला जाता है संत के पास जाके तुम खो ही जाओगे वो तो ऐसे ही जैसे बूंद सागर में गिरती है और खो जाती है सौभाग्य है कि संत के पास पहुँच जाओ क्यों कहता तो हूँ सौभाग्य क्यूँकी जो लोग बहुत चालाक समझते हैं बहुत होशियार है वो संत के पास आते ही नहीं संत से बचने का वो एक उपाय है कि पास ही मत आओ, दूर दूर रहो सुनी बातों को समझो संत के संबंध में लोग क्या कह रहे हैं उन बातों को मान लो संत के सामने सीधे सीधे मत आओ, कोई तो बच सकते हो अगर सीधे आ गए तो मिटोगे और इसलिए जो बहुत चालान अपनी मूढ़ता में चाल आके वो सुनी बातों से जीते हैं वो पास आके देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते वो आंख में आंख डाल के देखने के लिए तैयार भी नहीं होते खतरा है और एक लिहाज से वो ठीक है क्योंकि पास आएंगे तो उनकी जीत तो मुश्किल है वो तो असंभव है संत के पास आके हारने के सिवा और कोई संभावना ही नहीं और जैसे, जैसे पास आओगे और पास आना पड़ेगा जैसे, जैसे पास आओगे और प्यास बढ़ेगी और तड़फ लगेगी जैसे, जैसे पास आओगे वैसे वैसे मिटने की बड़ी तीव्र आकांक्षा गहन होगी एक दिन संत में डूबोगे और जिस दिन संत में डूब जाओ उस दिन तुम्हारे भीतर भी संतत्व का उदय हो गया उस दिन तुम वही न रहे जो आए थे उस दिन आख से तुम गुजर गए और तुम्हारा सोना निखर आया तुम शुद्ध कुंदन हो गए सब कचरा चल गया संत एक कान्ती है जिससे तुम गुजर सकते हो मिटने की तैयारी हो तो ही पास आना चाहिए लोग ऐसे हैं कि पास भी आ जाते हैं मिटने की तैयारी नहीं तब बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं तब उनकी दुविधा में देखता हूं उनकी तकलीफ में देखता हूं एक कदम पास आते हैं मेरे एक कदम दूर जाते हैं एक हाथ से पास आते हैं दूसरे हाथ से अपने को संभाले रखते हैं। ऐसा हुआ कि मुल्ला नसुद्दीन सुन की पत्नी एक दिन आई और उसने कहा जल्दी करे और खतरे की घड़ी मुला फांसी लगाने की कोशिश कर मैं उसके साथ मिलने लगी जल्दी चले ये आपकी चाल ठीक नहीं ये मामला संकट का है मैंने कहा तू तो घबरा जो आदमी कभी किसी चीज में सफल नहीं हुआ वो आत्महत्या में भी सफल होगा नहीं तो बिल्कुल है। डेफिकल्ट उसको पसीना चूरा और हाथ पर कप हैं वो बोली कि आत्महत्या बात और, और चीज में सफल न हुआ हो क्यूँकी दूसरों का सवाल था तो अकेले आत्महत्या तो खुद ही करनी कोई बाधा भी देने वाला नहीं कमरा उसने बंद कर रखा है इनको तू तो बिल्कुल फिक्र मत कर मैं उसे भलीभांति जानता हूँ वो सफल किसी चीज़ में हो ही नहीं सकता। उसके घर पहुंचे देखा तो इंजाम उसने पूरा कर रखा था रस्सी बांध रखी थी छप्पर से एक स्कूल तो खड़ा था और अगर मरना है तो कमर में रस्सी क्यों बांध रहा है ने कहा कि पहले गले में बांधने की कोशिश की पर बड़ी बेचैनी होती और मरना तो है ही तो मैं कमर में बांध रहा हूं क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं कि आदमी आराम से मर सके तो ऐसी दुविधा में हैं बहुत लोग संत के पास पहुंच जाते हैं और फिर अपनों को बचाना भी चाहते कमर में रस्सी बांधते कहते हैं गर्दन में बांधते तो बेचैनी होती बचाती भी है अपने को और बचा भी नहीं सकते हैं क्योंकि आमंत्रण सुन लिया गया है पुकार आ गई है बुलावा आ गया है और भीतर लग रहा है कि तैयार है कुंभ लेना चाहिए छलांग लेनी चाहिए खड़े हैं गड्ढे के पास एक क्षण में घटना घट सकती है सिर्फ साहस चाहिए लेकिन पकड़े हैं किनारे को नाव में सवार हो गए और नाव की खूंटिया किनारे से बंधी उन्हें खोल नहीं रहे नाव में बैठे पतवार चला रहे और खूटियां किनारे से बंधी रस्सियां किनारे से बंधी नाव कहीं जा नहीं रही ऐसी दुविधा में तुम मत पड़ना या तो भाग खड़े होना लौट के पेड़ना और फिर मत भय करना की क्या होगा इन दो के बीच रहोगे तुम न घर के न घाट के न संसार के न संन्यास के न पदार्थ के न परमात्मा के तब तुम बड़ी उलझन में रहोगे वो किनारा छूट गया और दूसरा किनारा मिलता नहीं और मतदार में डूबने जैसी गति हो जाएगी संत के पास आना हो तो पूरे न आना हो तो भी पूरे न आना में बड़ा तनाव पैदा हो जाता बड़ा संताप पैदा होता है क्योंकि सारे अतीत को मार डालना है तो होगी क्योंकि सारी वासनाओं को जला डालना बेचनी तो होगी क्योंकि अब तक की सारी महत्वाकांक्षा और पागलपन को आग में गिरा देना है राख कर देना है अहंकार को बेचनी तो निश्चित लेकिन उसी बेचैनी के बाद उसी अंधेरी रात के बाद सुबह का जन्म और जिन्हें सुबह देखनी है, उन्हें अंधेरी रात से गुजरने का साहस चाहिए आज इतना है